नस्मद तोटक वातमस्मदुरूं सततमा नोस्मे श्रुतिस्मृतिपुराल करुण नमा भगवत्द शंकरं लोकशंक शंकरं शंकराचार्यं शकर शंक्यय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवतने <coughs> मूर्ति वेद विभागिने व्योमद्याय दक्षिणा मुहूर्त नम ओ अथर्वेदया प्रश्नोपनिषद में चतुर्थ प्रश्नों का एकादश मंत्र में विचार हो रहा था जिसमें ऐक्य ज्ञान का फल कहा गया इस मंत्र में अंतिम मंत्र में उपाधि और उपहित ये सभी का लय कह दिया गया उपाधि हो गए जो पृथ्वी और जो सूक्ष्म स्थूल इंद्रिय ये सब उपाधि हो गए और उपहित हो गया विज्ञान आत्मा वो सब लीन हो जाते हैं जहाँ इसमें सब एक हो जाते हैं वो अधिष्ठान चैतन्य का ज्ञान करवाया जा रहा है भाष्य में विज्ञानात्मा सह देवैश्च मंत्र में है विज्ञानात्मा सह देव विज्ञानात्मा क्षेत्र ज्ञ सह देव कह दे, भाष्य में कहे अग्नियादि भी तह तो देवता भी ये भी अर्थात जो अनुग्रह करने वाले होते हैं इंद्रियों के ऊपर अध्यात्म में और जो अधिभूत है इनका भी टीका में आदि भी रीति ततच आगे पाठ छूट गया ततश्च चक्षुश्च द्रष्टव्यम चक्षुश्च लिखना पड़ेगा यह मंत्र में कहा गया कि देवैश्च सर्वे और जो अष्टम मंत्र में जहाँ उपाधि का लय का बात हुआ था वहाँ देवताओं का लय विचार नहीं हुआ था केवल स्थूल सूक्ष्म यह भूत और चक्षुष द्रष्टव्य द्रष्टव्यम च इस प्रकार कहा गया था किंतु यहाँ भी देवताओं का भी लय कहा जाता है इसलिए टीकाकार कहते हैं ततस्च ततस्च अर्थात तो अस्म मंत्रे देवता ग्रहणच इस मंत्र में देवता का ग्रहण होने से जो अष्टम मंत्र में आया था चक्षुष द्रष्टव्यम इति अत्रापि चक्षुरादिदेवा अभी उपलक्षिता व्याख्यात अष्टम मंत्र में भी देवताओं का कथन नहीं होने पर भी उपलक्षण विधया उनका भी वहाँ ग्रहण ये मानना होगा ऐसे टिकाकर कहते हैं भाष्यकार कह दे आदि भी ही अर्थात ये देवता देवताओं का दो रूप होता है अध्यात्म में अनुग्राह रूपेण रहते हैं और अधिदैव उनका व्यापक रूप में रहते हैं आगे भाष्य में प्राणाश्च जो मंत्र में है प्राण इसका अर्थ कहते हैं चक्षुरादय चक्षुराध इंद्रिया तो प्राण इंद्रििया आगे मंत्र में है भूताने इसका अर्थ भाष्य में कहते हैं पृथिव्यादी पृथिव्यादी ने, ने स्थूला सूक्ष्मी चर्था पंचीकृता है अर्थात पंची प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये यस्क्षर तद्क्षर वेदयते यु सौम्य प्रियदर्शन सर्व सर्व आ विवेश आवेशति उस अक्षर जो कि सभी का अधिष्ठान है इसको जो वेदयते वेदयते अर्थात जो इसको जान लेता है यस्तु हे सो में प्रिय दर्शन संबोधन करते हैं स सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ अर्थात सर्व्ञ सर्व एव तो वो सब बन जाता है सर्व आभिवेश अर्थात तो वास्तविक अधिष्ठान बन करके सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है जैसे कहा जाता है घट में मृत मृत्ति का प्रवेश की हुई है घट में मृतिका प्रवेश की हुई है अर्थात मृत्का ही उसको सत्ता और देता है घट को अथर्वेदी प्रश्नोपनिषद चतुर्थ प्रश्न श्रीमद् परमंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्गोविंदवत पूज्य श्रीमत् श्रीमद्शंकर भगवत कृतौ प्रश्न उपनिषद भाष्ये चतुर्थः प्रश्न इति आनंद ज्ञान विरचित प्रश्न उपनिषद भाष्य टीकाया चतुर्थः प्रश्न ये चार प्रश्न हो गए अभी पंचम प्रश्न पंचम प्रश्न आ रहे करने के लिए सही सैभ्य सत्य काम तो चतुर्थ प्रश्न था शौर्याणी गार्ग्य और तृतीय प्रश्न था आश्वलायन कौशल्य और द्वितीय प्रश्न था भार्गवो वैदर्भी और प्रथम था कबंधी कात्यायन चलो ऋषि का नाम स्मरण हो तो भी पुण्य होता है उसे आगे टीका में अथ चतु प्रश्न उत्तम पदार्थशोधनपूर्वक अक्षर अक्षरप्राप्तिम उत्ता अत्र अनधिण मंदवैराग्यवत ओमित प्रणवो आत्मा इत्यादि धनु इत्यादिसूचिता ब्रह्मलोक क्रमेण क्रमण अक्षरप्राथ्यर्थम ओंकार उपास वक्त पंचम प्रश्नम अवतारय अथ हैनमेंतिम चतुर्थ प्रश्न उत्तम अधारिण पदार्थशोधनपूर्वकवाक्यांथज्ञान कह उत्तम अधिकारी अर्थात वैराग्य दृढ़ है मुमोक्षित्व तो है अर्थात मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा तो दृढ़ का अर्थ क्या कहा जाता है राहित्यम अन्य इच्छा नहीं रहना चाहिए मोक्ष ही चाहिए इस प्रकार की वो हो गए उत्तम अधिकारी उनके लिए पदार्थ शोधन कह दिया गया पदार्थ शोधन पहले तोम पदार्थ का शोधन कहा गया तोम पदार्थ में जो सब धर्म अनुभूत तो होते हैं जैसे पदार्थ मैं देखता हूँ कह दिया गया तो ये जो पर्वत दिखता है गंगा जी दिखते हैं ये मैं देखता हूँ कह दिया गया नहीं नहीं ये सब जो जागृत अवस्था है इंद्रियों का धर्म है ये सब इंद्रियों का व्यापार है इसी प्रकार के स्वप्न कहते हैं मन का व्यापार है और ये जो सुसुप्ति अवस्था में सुख कहते हैं आनंदमय का ये व्यापार है इस प्रकार कह करके जो जो तुम पदार्थ में उपलब्ध होते हैं वो सबका निराकरण करके निर्विशेष तम पदार्थ का ज्ञान करवाया गया पदार्थ शोधन और उसी को अक्षर ब्रह्म के साथ ऐक्य भी कथन करके ऐक्य ज्ञान करवाया गया पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान न पदार्थ शोधन पूर्व यस्मात् तो पदार्थ शोधन हो गया आगे पूर्वक उसके साथ अच्छा बहुब्रिय समास हो गया पदार्थ शोधन पूर्वक पदार्थ शोधन पूर्वक कौन है वाक्य अर्थ ज्ञान हम आगे कह दिए तो पदार्थ शोधन होने से ही वाक्य अर्थ ज्ञान होगा पदार्थ शोधन नहीं है तो अर्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा जैसे कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान नहीं है नद्या स्थिर है तो नदी क्या है अगर इसका अर्थ पता नहीं है फिर वाक्य अर्थ ज्ञान नहीं होगा अर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान ये हेतु होते हैं तो इसी प्रकार यहाँ भी पदार्थ ज्ञान आवश्यक है क्या तो पदार्थ ज्ञान कैसे होगा कि यहाँ पदार्थ का शोधन होना है शोधन होना है अर्थात तो जो विशेष अंश ये सब को हटा देना है शुद्ध अंश निर्विशेष अंश इसी का अनुभव कर लेना है यही पदार्थ शोधन तभी वाक्यार्थ ज्ञान होता है वाक्यार्थ ज्ञान है अक्षर प्राप्ति बाकी अर्थ ज्ञान इसी से अक्षर की प्राप्ति अक्षर की प्राप्ति अर्थात अब्रह्मता की निराश हम तो हे ब्रह्म किंतु हम जो अपने आप को अब्रह्म परिच्छिन्न मान रहे हैं असम्पूर्ण तो मान रहे हैं इसका निराश होना इसको अक्षर प्राप्ति कह दिया गया इसलिए यहाँ प्राप्त से प्राप्ति कहा जाता है कोई अप्राप्त से प्राप्ति यहाँ है प्राप्तिम् उत्वा कह करके अत्र अत्र अर्थ बाक्याप्दार्थशोधनपूर्वक वाक्यान अक्षर प्राप्ति इसमें प्राप्तो अनधिकारीण अनधिकारी क्यों कते हैं मंदवैराग्यवत संसार में और कुछ पदार्थ चाहिए ये चाहिए वो चाहिए मंदवैराग्यवत इनके लिए कते हैं ओमती ध्यायतः आत्मा आत्मा का ध्यान करे कैसे कहते हैं ओम इति एवं ये मुंडक में है ओम इति एवं ध्यायत आत्मानम आगे प्रणवोधनु सरोह आत्मा ब्रह्मत लक्ष्य ये उसी प्रकरण में ओम इति आत्मान ये बाद का मंत्र है दे दिया भी संख्या दे दिया ष्ठ है ये चतुर्थ मंत्र हो गया प्रणवोधनु सरोह आत्मा उपनिषद में प्रतिपादन किया गया जो ब्रह्म इसका प्रतीक और वाचक ये दोनों ओम होते हैं तो इसका आलम्बन ले करके ब्रह्म प्राप्ति होती है इत्यादि मंत्र सूचितम जो मुंडक में यह मंत्र दे दिया गया इसके द्वारा सूचितम ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्ति अर्थम ओंकार उपासनम ओंकार उपासना उपासना है उपासना करने से मोक्ष नहीं हो जाते हैं तो इसलिए कहते हैं क्रमेण ब्रह्म लो प्राप्ति होगी ब्रह्म प्राप्ति होगी क्रमेण अर्थात ब्रह्म लोक प्राप्ति द्वारा ब्रह्म लोक षष्ठी ब्रह्मण लोक इति हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक हिर सत्य सत्यलोक कहा जाता है ओंकार का उपासना करने से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगा और वहाँ फिर संप्राप्त संप्राप्त प्रतिसंच परसम प्रवेश परम पदम इसका आरंभ अच्छा ये वेदांत परिभाषा में श्लोक दिये हैं सम द्वितीय पादे संप्राप्त प्रतिसंचर प्रतिसंचर प्रलय संचर सृष्टि प्रतिसंचर प्रलय ये आगम प्रकरण में है वेदांत परिभाषा में जब प्रलय होता है तब परस्या परश्या परस्य हिरण्यगर्भ से अन्ते जब ये प्राकृत प्रलय हो जाता है अर्थात हिरण्यगर्भ का भी जो मृत्यु हो जाती है संप्राप्ते प्रतिसंचरे परन्ते कृतात्मानः तो कृतात्मानः अर्थात जो लोग जो करना था कर दी है आत्मा जो कृत कृतकृत्य हो गए उनको वहाँ हिरण्यगर्भ लोक में ब्रह्मा जी का उपदेश से आगे मुक्ति हो जाती है कृतात्मानः <coughs> प्रविशन्ति परम पदम ऐसे वहाँ कहा गया परम पदों को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात ब्रह्मलोक लोग प्राप्ति करेंगे और ब्रह्मलोक को प्राप्ति करके वहाँ हिरण्य का उपदेश से मुक्त हो जाएंगे किंतु वो वही लोग होंगे जो कि ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति हुआ है निष्काम होकर के ओंकार उपासना किए हैं जहाँ फल इच्छा होकर के कोई भी उपासना करेंगे उसका फल मिल जाएगा फल मिल गया व उपासना पूर्ण हो गया फिर पुनर्मुसी का है वहीं आ जाएगा किंतु निष्कम होकर के अगर उपासना किया है किंतु ज्ञान नहीं हो सका इस जन्म में कोई प्रतिबंधकों के चलते हैं। उपासना से ज्ञान नहीं हो जाएगा उपासना करने के बाद चित्त शुद्ध हुआ तो आगे श्रवण करके अगर ज्ञान नहीं हुआ उपासना का सामर्थ्य से वो ब्रह्मलोक लोग को प्राप्ति कर लेगा तो ब्रह्म लोग होने से आगे वह ब्रह्मा जी का उपदेश से मुक्त होगा किन्तु अगर निष्कम होकर के किया है तो सकाम होगा तो फल प्राप्त हो जाएगा क्रमेण अक्षरप्राप्त ओंकार उपास वक्त कहने के लिए पंचम प्रश्नम अवतार अथ हैन ओमित ध्यात ये लो ध्यात आत्मा ध्याथ अच्छा लोट मध्यम पुरुष ओमित वो ध्याय थ आत्मा नम हो गया तस्थ स्पा तम थ को त हो जाएगा ना अच्छा किंतु मंत्र में थ है चांदस्ता अच्छा छदस्य हो जाएगा ये बड़े महाराज जी का भी तो थ होना चाहिए फिर क्योंकि ना ना वो गए होंगे इसको भाष्य में भाष्य में, में, में तो ध्याय था ना भाष्य में नहीं टिक्का में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मुंडा के भाष्य में पंचम प्रश्न अवतारयति अर्थात मंद वैराग्य होने से उनके लिए उपासना का विधान किया जाता है उपासना के द्वारा चित्त तो शुद्ध हो गया तो वेदान श्रवण करेंगे तो वेदांत श्रवण से फिर आगे ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त होंगे अगर ज्ञान भी नहीं हुआ वेदांत श्रवण कर रहा है निष्काम होकर के तो भी ब्रह्मलोक लोग प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान न मुचितते भिक्षुष तपसा स्वर्ग मापनुया स्वर्ग अर्थात ब्रह्म लोग का तो अर्थात अपना वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे साधु हो गया सन्यासी हो गया फिर क्या धर्म है कहते वेदांत श्रवण करना है अगर निष्काम होकर वेदांत श्रवण कर रहा है तो भी ब्रह्म लोग प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आगे वहाँ से मुक्त हो जाएगा और नहीं कर पाएगा तो फिर आगे नरकम विषय संगात त्रयो मार्ग तपस्वी विषय में आसंग करेगा क्योंकि अगर अपना वर्णाश्रम जो विधान शास्त्र किया है उसको अगर निष्काम होकर के नहीं करेंगे तो फिर विषय में जाएगा ही ऐसा नहीं कि और समाधिस्थ तो हो गया समाधिस्त तो हो गया ये भी तो अर्थात शास्त्र का विधान ये मानना होगा नहीं करेगा तो फिर विषय में आसंग होकर के दुर्गति हो जाएगी आगे मंत्र अथ हैैन सभ्य सत्यम पप्रछ स यो ह वै तद भगवन्मुष्यसु प्रायांत ओंकार अभिध्यायीत कतम वाव स लोक जयतीवाच अथ हेनम एनमें पिपलाद सभ्य सत्यकामह पप्रछ ये पंचम ऋषि सेभ्य सत्यम नामतः तत्य तो काम शैव्य शिवेरपत्यम पप्रछ स यो ह वै तद भगवन् सो ह वै त तो यहाँ इस प्रकार के पूर्व मंत्र में भी पूर्व में भी आया था अर्थात यह कश्चि जो भी इसको यह कश्चि अर्थात जो इसके लिए योग्य हो शास्त्र जिसको अनुमति दिया है वही तद भगवन् मनुष्यु प्रायानम ओंकार अभिध्या तो प्राएण मृत्यु मृत्यु पर्यंत जो ओंकार का अभिध्यान करेगा अभिध्यान अर्थात अभिमुख्य ना ध्यान तत्पर होकर के ध्यान करेगा अर्थात प्रायणान्तम कहते हैं अर्थात मरण काल में भी वो ओंकार का ध्यान होना चाहिए उपासक जो है उसको अंतिम समय पर्यंत मरण काल पर्यंत उपासना वो चिंतन बनाए रखना होगा अगर अंतम अंतिम समय में अगर वो चिंतन नहीं आएगा अन्य कोई पूर्व वासना जो दबी हुई रहती है अगर वो उठेगा जानेंगे आगे वही जन्म करवाएगा अर्थात इस जन्म में जितना उपासना किया वो फल नहीं दे पाया इस जन्म में नहीं दिया वो रहेगा निष्फल कोई कार्य नहीं हो जाएगा इस जन्म में अर्थात वो फल नहीं दे पाया अर्थात आगे जन्म इस जन्म का उपासना के आधार पर नहीं हो पाएगा क्योंकि अंतिम समय में चित्त में वो वृत्ति नहीं आया जो जीवन उपासना किया था इसलिए उपासक के लिए अंतिम समय में भी वो उपासना बनाए रखना ही आवश्यक है ये ब्रह्मसूत्र में सूत्र है अप्रायणा तत्रापि दृष्टम इस प्रकार के ब्रह्मसूत्र हैं अपराया प्रायणात् मरण पर्यंतम तत्रापि दृष्टम मरण काले उपासनाया उपासना दृष्ट उपासना दृष्टम उपासकों को तो करना ही है प्रायान मरणपर्यत ओंकार आभिमुख्यन ध्यायित ध्यान करे तो जो करता है कतम वाव स लोक जयती तो किस लोक को वो प्राप्त करेगा जयति तस्म स होवाच तस्म सत्यकाय स होवाच सचार्य पिपलाम महर्षि उवाच कहे कतम कतम में क्या सूत्र लग जाएगा जाति डतमच वा बहुनांग जाति परिप्रश्न डतमच भाष्य में अथ हैनम सभ्य सत्य काम पप्रछ सभ्य पूछे तो यह सत्य काम वाला सत्य नहीं है क्योंकि वहां तो उनको पिताजी का नाम पता नहीं था यहां तक ही तो, तो कह देते हैं शिविर अपत्यम सभ्य तो हो भी सकता है बाद में पता हुआ होगा इधानी ठीक है मैं कहते हैं इदानम तो गार्ग्य प्रश्न निर्णय अनंतरम अनतर गार्ग्य चतुर्थ प्रश्न का कर्ता थे शौरण गार्ग्य उनका प्रश्न का निर्णय हो जाने के बाद भाष्य में अथ इदान परापरब्रह्माप्ति साधन ओंकार से उपासना विधितया प्रश्न आरभ्य परब्रह्म और <coughs> परब्रह्म हो गए लक्ष्य अपरब्रह्म हो गया वाच्य इसका प्राप्ति का साधनत्व न प्राप्ति का साधन ओंकार कैसे हो जाएगा कहते हैं कि अगर परब्रह्म का प्राप्ति का साधन कहेंगे तब तो परम्पराया ब्रह्म लोग को प्राप्ति करके आगे होगा तो तो और अपरब्रह्म का प्राप्ति के साधन कहेंगे ये साक्षात साधना अगर ओंकार उपासना करेगा अपर ब्रह्म हिरण्य तो प्राप्त हो जाएगा उसके लिए साक्षात साधना हो जाएगा तपर तो अपर के लिए साधन परम्पराया अथवा साक्षात साधन तु है न ओंकार उपासना भिधिछ सया। भिधिछ सया से उपासना विधिशया विधिशया में विग्रह कैसे कहेंगे विधा इच्छया विधिशया विधातुम इच्छाया इसमें क्या विशेष सूत्र लग गया सह धातु के तो लगा पदाम अच्छा ईश वो लगा और लोप करने के लिए अत्र अत्र अभ्यासो लोपोच ऐसे शायद है न अभ्यासस्य च है अत्र लोप अभ्यासस्य अच्छा अत्र लोपो अभ्यास ठीक है तो विधिया विधातु इच्छया प्रश्न आरभ्य प्रश्न आरंभ किया जाता है ठीक है मैं अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति क्रमेण पर लोक प्राप्ति साधनत्वेन इत्यर्थः अपर ब्रह्म का लोक हिरण्यगर्भ लोक उसकी प्राप्ति तद तेन क्रमेण प्राप्ति आगे अर्थात लोक में जाकर के आगे पर लोक प्राप्ति साधन हिरण्यगर्भ में आगे पर का अनुभव होगा ब्रह्मा जी का उपदेश्य लोक प्राप्ति साधन भाष्य में स य कश्चित ह व भगवन मनुष्येशु मंत्र में है सय वो ह वै त ता इसका तात्पर्य कहते हैं कश्चित जो कोई भी जो कोई अर्थात योग्य है और ये परमात्मा प्राप्ति करने के लिए इच्छा है इस प्रकार की किंतु तो वैराग्य इतना दृढ़ नहीं हुआ जिसके चलते अर्थात श्रवण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है वैराग्य दृढ़ नहीं होने से ये श्रवण करने से क्या होगा तो श्रवण जैसा ये तत्व को अंदर लेने का कोशिश करेगा अंदर में जो बैठे होंगे उसे बाहर निकलेंगे और वो जो बाहर निकलेंगे कहेंगे इतना तेज से निकलेंगे कि वो भगा लेगा बेचारे श्रोता को भगा लेगा श्रवण से तो फिर वासना से बह जाएगा इधर उधर होगा मनुष्येशु भाष्य में कह मनुष्य मंत्र में मनुष्येशु उसका अर्थ तो कहते हैं मनुष्याणाम तो मनुष्येशु मनुष्याणाम एक में ष्ठी शब्द निर्धारण में क्या सूत्र हैं निर्धारण मनुष्याण मध्य स्पष्ट करते तदुतमणा मरणन यव जीवद ओंकार अभियान तद् तद इव तद अर्थात ओंकार का चिंतन करना ये अद्भुत है ये उपासना अर्थात ये ओंकार उपासना ये कठिन है सभी उपासना में ये श्रेष्ठ उपासना टीका मैं तदिति तो तदि क्रियाशेषण तादृश इति जो भाष्य में कहा गया भाष्य में अर्थ मंत्र में है तद तो भगवान मनुष्यु ये तथ तो कहते हैं तद अद्भुतम भाष्यकार कहते हैं अद्भुत क्या है टीका में है कहते हैं तद्ति तो क्रिया विशेषण तदृशमान अभिध्यान क्रिया का ये विशेषण है अर्थ तो उकार के ध्यान करना ये किस प्रकार के हैं कहते हैं तेनाली विशेषणे तेना विशेषण है न अद्भुतत्व मंत्र में है तद भाष्यकार उसका अर्थ कहते हैं तद का अर्थ अद्भुतम अद्भुतम किसको अद्भुत कह दिया कहते हैं क्रिया विशेषण है अभिध्यान को ध्यान को अद्भुत कह दिया अर्थात ये अद्भुत ध्यान है ये अद्भुत ध्यान क्या है टीकाकार स्पष्ट करते हैं अद्भुतत्व दुष्करत्व भाती इतर्थ अर्थात ये दुष्कर् है ओंकार का ध्यान करना ये दुष्कर् है तो ओंकार का ध्यान अर्थात जैसे मांडुक्य पंचीकरण इत्यादि में इसका स्वभाव व्याख्यान दिया गया ओ को ऊ में लय करे ऊ को में लय करे म को ब्रह्म में लय करे और ब्रह्म को अहम में लय करे पंचीकरण में इसका और स्पष्ट कर दिए भाष्यकर भगवान ने इस प्रकार के लय चिंतन करके अंतिम में अहम में स्थिर होना ये निश्चय नहीं हो पाया तो ब्रह्म हो जाएगा और निश्चय हो गया तो आगे मुक्त तो हो सकता है भाष्य में तद्भुतम तो प्रायांत प्रायानमर्था तो मरणात यव जीवम ये प्रायणांतम का अर्थ हो गया यवज्जीव जब तक जीवन है करते ही रहेंकार इस तंकार का ध्यान करें आभिमुख्यन चिंतित चिंतन करें टीका में अभिध्यान न तत्पूर्वकालीन प्रत्याहार धारणे सूचितें इतिहाह अभिध्यान मंत्र में कहा गया अभिध्यायित इसके द्वारा अभिध्यान करने का मतलब कहने का तात्पर्य है <|hi|> कि तत्पूर्वकालीन ध्यान होने से पूर्व काल में प्रत्याहार धारणा होना चाहिए प्रत्याहार धारणा नहीं है तो ध्यान नहीं हो पाता है प्रत्याहार धारणा बड़े महारे जी लिख दिए नीचे प्रत्याहार धारणा स्व विषया संप्रयोगे चित्त से स्वरूपानुकार इवेंद्रिया प्रत्याहार प्रत्याहार इंद्रिय का कार्य है मतलब इंद्रिय का है इंद्रिया प्रत्याहार वो तो क्या है इंद्रिया प्रत्याहार कहते हैं स्व विषय असंप्रयोगे संप्रयोग शनिकष इंद्रियो का विषय के साथ जब सनिकर्ष संबंध नहीं होगा असंप्रयोगे अभी इंद्रिय अगर विषय ला करके चित्त में पहुँचा देगा तो चित्त विषयाकार हो जाएगा और इंद्रिय अगर चित्त में विषय नहीं पहुंचाएंगे तो फिर चित्त विषयाकार नहीं होगा नहीं होकर के कहते हैं स्वरूपानुकार तो स्वरूप आकार रहेगा स्वरूप जो जीव का स्वरूप है स्वरूप अनुकार अनुकार अनुकरण घय करने से कार हो गया चित्त फिर विषय का अनुकरण नहीं करके स्वरूप का अनुकरण करेगा यही हो गया प्रत्याहार और प्रत्याहार फिर जब दृढ़ होगा आगे धारणा होगा धारणा कहते हैं देश बंध चित्त्य धारणा देशे चित्त्य बंध धारणा देशे बंध इति देश बंध कश्य चित्त्य चित्त को किसी देश में बंध कर देना बांध देना और चाहे शरीर का अंदर में कोई देश हो जैसे कहेंगे हृदय चक्र में अनाथ चक्र में करें अथवा कोई सहस्रार में करें तो बाहर में कहीं करें गंगा जी में करें आकाश में करें कहीं भी चित्त को बांध देना ये धारणा हो गया तो धारणा होने के बाद ही आगे अभिध्यान तत्र त्र प्रत्येकतानता ध्यान तत्र अर्थात यित्त बंधन कृतम तत्र तो प्रत्यय से एकतानता एकतानता अर्थात विजातीय प्रत्यय के द्वारा अंतरित तो व्यवहित तो न हो प्रत्यय तदाकार हो करके चलते रहें इसको कहा गया ध्यान टीका तो में कह दिया ध्यान शब्द मंत्र में है इसका अर्थ है कि प्रत्याहार धारणा पहले कह दिया गया इसको भाष्यकार करें बाह्य विषयभ्य उपसंग्रित करण समाहित चित्तो भक्त्याषित ब्रह्म भाव ओंकारें बाह्य विषयभ्य उपसंग्रित करण तो बाह्य विषयभ्य पंचमी दे दिया उपसंग्रित करण इसमें क्या समास कहेंगे बहुगृह तो कैसे कहेंगे तानी यस ये उपसंगतकर्ण एक वचन दिया ना न ये अर्थात तो मुमुक्षो साधक से आगे समाताचित यहाँ भी भुग्री। भुग्री है सित ये साधक से कर्ण अगर उपसंग्रत होंगे तभी तो चित्त समाधान होगा कर्ण उपसंहार नहीं हुएगा अर्थात तो विषय में चलते हैं फिर चित्त कभी एकाग्रह नहीं होगा आगे भक्त्या आविवे आवेशित ब्रह्म भाव ओंकार ब्रह्म भाव सप्तमी है यह जो साधक हो गया भक्त्या आवेशित ब्रह्म भाव यस्मिन भक्त्या आवेशित ब्रह्म भाव यस्मिन भक्ति से आवेशित प्रवेशित ब्रह्म भाव जिसमें किसमें ओंकार में अर्थात तो ओंकार में ब्रह्म भाव को प्रवेश करवाया वो साधक कैसे कितने हैं भक्तिया भक्ति के साथ वो साधक वही अभिध्या तो, अर्थात तो अभिध्यन वही कर सकता है जिसका कारण उपसंगार हो गया चित्त समाधान हो गया और भक्ति श्रद्धा इत्यादि है ओंकार में ब्रह्म भाव का आवेश करवाएगा टीका में भक्तिया भक्तिया अर्थात आदरण सतु तो दीर्घकाय सत्कार सेवितो तो दृढ़भूमि ऐसा मर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं अभ्यास के लिए कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम तो निरोध चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा उत्तर देते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तो निरोध अभ्यास और वैराग्य तो ये अभ्यास क्या है कहते हैं तत् स्थित अभ्यास तत्र तत्र अर्थात उस विषय में स्थित हो अर्थात चित्तस्य से स्वरूप चित्त स्वरूप में स्थिर रहे इसमें जो यत्न प्रयत्न करेगा उसी को अभ्यास कहा जाएगा तो ठीक है हम यत्न कर देंगे कहेंगे सुबह सुबह उठ करके हम पंद्रह मिनट कर देते हैं कहते हैं, वो नहीं सू दीर्घकाल और नैरअतर्य कहते दीर्घ काल तो हम पचास साल से कर रहे हैं किंतु दिन में पंद्रह मिनट कर रहे हैं कहते हैं ऐसा नहीं नैरअतर्य दिन भर करना होगा सत्कार से भी तो ये बहुत आवश्यक है इसको श्रद्धा शब्द से कह दिया गया बहुत समय में करते हैं जैसे कहेंगे यहाँ है तो आना पड़ेगा तो यहाँ है तो जाना पड़ेगा ये सब सत्कार से भी तो नहीं होता है तो श्रद्धा होनी चाहिए मतलब जो क्रिया हम कर रहे हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए इसको कहते हैं सत्कार से भी तो वहाँ कहा गया है यहाँ भाष्यकार कहते हैं भक्त्या भक्त्या आदरण आदरेण उपचारेण उपचारेण अर्थात वास्तव यह जो ओंकार है वो ब्रह्म नहीं है इसलिए कहते हैं उपचारेण उसमें आरोप करता है ओंकार में ब्रह्म भाव आवेशित आवेशित अर्थात आरोपिता ब्रह्म भाव यस्म ओंकारे तस् समित चित्त इति अन्वय तो इसलिए समाहित चित्त आगे दे दिया भक्तिया वेशित ब्रह्म इसके लिए विग्रह टीकाकार पूरा देते दे, दे। भक्त्या आवेशित ब्रह्म भाव यस्मिन ओंकार हो गया भक्तियावेश ब्रह्म भाव उसमें तो अनेन टीका में अने धारणा उक्ता धारणा इसके द्वारा कहा गया ध्यान शब्दार्थम आह धारणा के आगे ध्यान भाष्य में कहते हैं आत्म प्रत्यय संताना विच्छेदो भिन्न जातीय प्रत्यंतरा खिली कृतो निर्वातस्थ दीप शिखा समो अभिध्यान शब्दार्थ अभिध्यान के लिए कहते हैं आत्म प्रत्यय संतान अभिच्छेद आत्म प्रत्यय आत्म था ब्रह्म इसका प्रत्यय प्रत्यय अर्थात तद को वृत्ति तो आत्म प्रत्यय में क्या समास होगा ष्ठी ये ष्ठी किस अर्थ को कहेंगे जैसे कहीं घट ज्ञान समाज क्या है घट विषय का ज्ञान वह षठी विषय को कहता है इसी प्रकार की आत्म प्रत्यय इसका अर्थ आत्म विषय का प्रत्यय आत्म अर्थ ब्रह्म ब्रह्म विषय का प्रत्यय ओ प्रत्यय का संतान संतान प्रवाह प्रवाह का अविच्छेद तो विच्छेद नहीं हो जाना चाहिए प्रवाह का विच्छेद कैसा हो जाता है कहते हैं भिन्न जातीय प्रत्यय अगर वो आ जाएगा तो वो प्रवाह का विच्छेद हो गया भिन्न जातीय जो प्रत्यय है भिन्न जातीय प्रत्यय समान अधिकरण है वो प्रत्यय प्रत्यन्तर अर्थात तो अन्य प्रत्यय हो गया भिन्न जातीय प्रत्यय जो हो गया वो आत्म प्रत्यय से प्रत्यन्तर हो गया अच्छा भिन्न जातीय का प्रत्यांतर और प्रत्यय कौन है आत्मप्रत्यय आत्म प्रत्यय और दूसरा हो गया प्रत्यांतर। प्रत्यांतर को किस शब्द से कहा गया जाए. भिन्न जातीय तो भिन्न जातीय प्रत्यांतर तेन अखिलीकृत खिल अखिल अर्थात तो परिच्छिन अखिल अर्थात अपरिच्छिन्न अपिन्न कृत अर्थात तो तो उसके द्वारा खंडित नहीं हुआ अखंडित भिन्न जातीय प्रत्यय द्वारा खंडित नहीं होना ये ध्यान तो ध्यान के करने का समय में बीच बीच में बस पूर्व में जैसे संस्कार है वो बार बार उठते रहेंगे ध्यान एकाग्र चित्त होकर के एक ही विषय में लगाना इस संस्कार बनाना पड़ता है कठिन काम है वो विजातीय प्रत्येक के द्वारा अखिलीकृत अखंडीकृत तब तो खंड नहीं होगा कहते हैं निर्वातस्थ दीप सम जहाँ बात पवन नहीं है वहाँ दीप जैसे रहता है वो देखने के लिए आप लोग जा सकते हैं कभी वशिष्ठ गुफा के अंदर थोड़ा गुफा अंदर है तो वहाँ दीप बिल्कुल सीधा रहता है पता नहीं आजकल जलता नहीं जलता है एकदम सीधा रहेगा वो अभिध्यान शब्दार्थ टीका में संतान अविच्छेद इति अविच्छिन्न संतान इत्यर्थ क्योंकि भाष्य में दिया आत्म प्रत्यय संतान अभिच्छेद तो संतान अविच्छेद का अर्थ कहते हैं अविच्छिन्न संतान विजातीय प्रत्यय द्वारा विच्छिन्न न हो प्रतयांतरेण विजातीय प्रत्ययन जो भाष्य में दिया भिन्न जातीय प्रत्यार इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं प्रत्यांतरेण विजातीय प्रत्ययन अखिलीकृत खिलीकृत खिली नहीं है खिल परिचे परिच्छेद खंड अखिलीकृत तो अर्थात तो अनातरित अनरित चार नंबर टिप्पणी अनतरित अखंडितर्थ अव्यवहित यहां व्यवधान नहीं हो जाना चाहिए सब अगर हल हल हल ऐसा वर्ण है तो बीच में और एक हल वर्ण आ गया व्यवधान हो गया नहीं हुआ तो व्यवधान कैसे हो जाएगा तो अच वर्ण आ जाएगा इसलिए सूत्र क्या है हलोनतराह संयोग उसका वृत्ति क्या है अजभिर अव्यवहित हलो अच के द्वारा व्यवधान न हो तो भिन्न जातीय के द्वारा व्यवधान हो जाता है आगे टीका में चित्त आत्म विषय से एक निक्षेप वारयति चित्त जब आत्म विषय हुआ अर्थात आत्माकार वृत्ति चल रहे सत होने पर एक देशे निक्षेप वारयती एक देशी में कह देते हैं एकके देश कस्मचिदेश विषय किसी विषय में चित्त और विक्षिप्त न हो जाए इसको अर्थात विक्षेप का वारण करते हैं भाष्य में कहा निर्वातस्थ दीपशिखा सम किसी भी विषय में और चित्तन चल न चले जाए आगे टीका में ध्यान न एवं यमादि साधन जातमपि सूचितम इत्याह इतिहा अभिध्यायित तो में तो ये एक शब्द कहा गया टीकाकार पहले कह दिया ध्यान का पूर्व में आपको धारणा प्रत्याहार ये लेना पड़ेगा तो कहते हैं कि धारणा प्रत्याहार भाष्यकार ने कह दिए भक्तिया आवेशित ब्रह्म भाव और आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद इसके द्वारा प्रत्याहार धारणा कह दिए कहते हैं प्रत्याहार धारणा वही कर पाएगा जिसके पास यम नियम आसन प्राणायाम यह है अगर ये नहीं है तो फिर वो प्रत्याहार धारणा नहीं कर पाएगा इसलिए भाष्यकार इसको भी आगे कहते हैं टीका में इसको अवतरणिका दे दिए ध्यान शब्द मंत्र में है इसके द्वारा यमादि साधन जातमपि अभी जात समूह यमादि साधन अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान यहाँ तक सब लेना है सूचितम इत्याह। भाष्यकार करें सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग संयास शौच संतोष अमायावित्वादि अनेक यमनियम अनुग्रहितः स एवं यव जीव व्रतधारण सत्य यह तो प्रथम आवश्यक है इसलिए मैदान स्वामी जिसे सुने थे हम लोग कि छोटे महारे कहते हैं अगर बाकी कोई साधन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये एक साधन करते रहिए इसी से काम हो जाएगा काम हो जाएगा अर्थात तो बाकी सब को ये सीधा कर देगा अपने आप जीवन में हमेशा सत्यता रखे बनाए रखें भाषण आचरण ये सब में सत्यता रखें आगे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य सारे इंद्रियों का निग्रह करें अहिंसा अहिंसा अर्थात तो भूत मात्र के प्रति सभी का मंगल चिंतन करें अपरिग्रह अत्यावश्यक पदार्थ से अधिक अपने पास नहीं रखना है नहीं रखना है इसलिए लेना भी नहीं है अगर पदार्थ ग्रहण करते हैं तो आवश्यकता दिखे तभी तो पदार्थ ग्रहण कर लें साधु है तो भविष्यत में आवश्यक हो सकता है ग्रहण करना ये सब साधुओं के लिए नहीं है ऐसा पदार्थ हमारे पास नहीं रहना चाहिए जो तीन सौ पैंसठ दिन पूरा हो गया और व्यवहार नहीं हुआ ऐसा पदार्थ हमारे पास नहीं होना चाहिए ये हो गया अपरिग्रह आगे त्याग त्याग अर्थात दम अपरिग्रह कह दिया अर्थात तो बाहर का वस्तु तो नहीं है और त्याग अर्थात कहते हैं मनोमल वो जो है उसको सब भी त्याग करना है संन्यास फिर आगे सब छूट गया केवल वेदांत श्रवण ही करें मनोमल अर्थात ये जो वासना उसके चलते विक्षेप ये सब त्याग करने से आगे संन्यास अर्थात वेदांत श्रवण में अधिकारी हो जाएगा शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग ऐसे महर्षि पतंजलि कहें शौच संतोष दो कह दिए वहाँ और यम के लिए तो पाँचों दे दिए सत्य अहिंसा अचौर्य नहीं दे अच्छा अस्तैय नहीं दे तो बाकी तो चार दे दिए और शौच संतोष दो दे दिए ठीक है अच्छा हाँ ये टिप्पणी में बड़े महाराज जी दे दिए हैं दो नंबर टिप्पणी कहाँ पर है अच्छा यमन यमन दो नंबर टिप्पणी देखिए एक नंबर में तो दे दिए तत्येकता न्यानम दो नंबर में यमनियम अहिंसा सत्य अस्तेय अस्तेय अचौर्य चोरी नहीं करना है तो ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा तो ये सब अपरिग्रह है मतलब ये सब यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और आगे नियम के लिए कहते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये सब नियम हो गए शौच बाह्य अभ्यंतर दोनों होना चाहिए सत संतोष यदृक्षा लाभ कहते हैं जो मिला ठीक है उतना ही ठीक है वास्तविक आजकल संतोष का तो कोई असंतोष का तो बात ही नहीं है क्योंकि आवश्यकता से इतना ज़्यादा आ रहा है अभी अपरिग्रह में अधिक महत्व रखना है संतोष तो अभी तो अभी छूट जाएगा वो धीरे धीरे आगे तप तपहौ। तप अर्थात तो कहते हैं कि काय मनोबाक ये सबसे करते रहे किन्तु अनाशक है ना सके तो सो कहाँ टिप्पणी में तप शौच कहाँ एक पद हुआ है कैसे अनुसार हो जाएगा तो फिर शौच में फिर आपको बिसर करना पड़ेगा ना शौच संतोष तपह स्वाध्याय स्वर प्रणिधानी बहुवचन आगे दिया है एक ही पद तो ओहा सं, अच्छा धन्यवाद धन्यवाद ठीक है समोष सम्यक तो ठीक है धन्यवाद अच्छा ऐसे भी तो संतोष तो घयंत तो होने से वो तो पुंगलिंगाई होगा ठीक है ठीक है बुद्धि शिथिल हो रही है शौच संतोष आगे स, तपह, तपह अर्थात अन्वय व्यतिरय आदि चिंतन मुंबा तपो हो तो सबसे श्रेष्ठ तप है शास्त्र अर्थात वेदांत तो का विचार करना ये सबसे श्रेष्ठ तप है नहीं हो पाता है तो फिर मन से शरीर से तप करे स्वाध्याय वेदांत तो इत्यादि और ईश्वर प्रणिधानी ईश्वर प्रणिधान अर्थात अभिमुख होकर के ईश्वर का चिंतन करें ये सब नियम हो गए भाष्य में इसको कह दिया गया यम नियम अनुगृहित स एव यावत जीव व्रत धारण ये यावत जीव अर्थात इसको तो ये व्रत तो सर्वदा रहना है यावत जीवम यावत बिंद जीव अच्छा यावत है में कत कतम दतमचो अर्थम बहुसु निर्धारणम दर्शयति कतमम स कतमम वा वेन लोकम जयति कह गया कतम निर्धारणम निर्धारण वा बहूना बहूनाधे निर्धारण ये दिखाते हैं इसको भाष्य में कतमम वा ये मंत्र हो गया कतमम वाव अनेक ही ज्ञानकर्मीजेतव्यातिषंती तेज़ तेन ओंकाराभ्यान कथम स जयति इति पृष्ठवते तस्म स होवाच ज्ञान कर्म ये सबके द्वारा अनेक जेतव्या अर्थात तो बहुत सारे लोक है कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ये तो हम लोग भूलोक में है आगे भूवलोक से आरंभ हो जाएगा भूवलोक गंधर्व इत्यादियों का स्थान होता है त भुव क्या गये स्व श्या मह जन तप सत्य ये सब इतने लोक हैं ये इतने लोक प्राप्त हो सकते हैं तेषु वो सब का बीच बीच में तेन ओंकार अभिध्यान उस ओंकार का ध्यान के द्वारा कतमम स लोकम जयति इति पृष्ठवते तस्मै ये पृष्ठवते में क्या प्रत्यय हुआ तब तो पृष्ठवते तस्मै तस्में कस्में सत्य काम स होवाच पीपलाद आचार्य पीपलाद महर्षि ने कहे य टीका में ओंकाराभिध्यानम ध्यानवादराद्युपासनबद्ध अपरप्राप्ति साधन एवं पराप्ति साधनम अभी तष्टुर्भिप्राय कतम बाबा इस प्रकार की प्रश्न क्यों करता है कहते हैं कि अर्थात तो, अनेक विकल्प जहां उपलब्ध होते हैं वहां प्रश्न होता है किसको प्राप्त करेगा तो यहां विकल्प क्या है उसको दिखाते हैं ओंकार अभिध्यानम ध्यानवाद दोहरादि उपासनाबद्ध अपर प्राप्ति साधनम यहां अनुमान आ गया तो इसमें हेतु क्या दे दिया ध्यानत्वाद और दृष्टांत दोहरादि उपासनाव और पक्ष्य क्या लेंगे ओंकार अभिधानम ओंकार अभिधान में ध्यान होने से दोहरादि उपासना के जैसे साध्य क्या हो गया वह तो है दृष्टांत तो हो गया अपर प्राप्ति साधनम अर्थात तो ओंकार अभिधानम प्रतिज्ञा वाक्य क्या हो जाएगा ओंकार अभिध्यानम अपर प्राप्ति सा साधनम हेतु ध्यानवात दहरादि उपासना दहरा उपासना ही छांदियों के अष्टम अध्याय का प्रथम खंड में है दहर ब्रह्म उपासना वहाँ कहा जाता है दहर ब्रह्म दहरा अर्थात क्षुद्र छोटा हृदय में उपलब्ध होता है इसलिए कह दिया गया दहर ब्रह्म और उपासना उपासना से अपर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है हिरणगर्भलो का तो यहाँ कहते हैं ओंकार का अभिध्यान ये भी ध्यान है उपासना है इसलिए तो अपरब्रह्म का ही प्राप्ति का साधन होगा अनुमान से होने से प्रश्न करता है क्या अपरब्रह्म मात्र का ही प्राप्ति होगी ना कुछ अधिक इसके लिए उत्तर देते हैं परप्राप्ति साधनम अपि ये दो उसको अभी संशय होता है होने से प्रश्न करता है कतमम वाव अर्थात तो पर प्राप्ति करेगा अथवा अपर ब्रह्म प्राप्ति करेगा इति प्रष्टूर अभिप्राय है सत्य काम का ये अभिप्राय है ओंकार उपासना से क्या प्राप्त होगा टीका में तद अभिप्रायलादो अपरालनतः चेद अप्राप्तिमात्र परालंबन चेत क्रमेण परप्राप्ति प्राप्ति साधनमित उत्तर आह यहाँ ये उसका रहस्य कह देते हैं प्रतिज्ञा तीज्ञा वाक्य पक्ष्य साध्य को कहेंगे ओंकार अभिध्यानम अपर प्राप्ति साधनम ध्यानत्वात दहरादि उपासना पंकार का अभिध्यान ध्यान करने से क्या होगा कहते हैं अपर प्राप्ति साधनम अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भलोक प्राप्ति का ये साधन है प्राप्ति करेगा क्यों करेगा कहते हैं ध्यानत्वात ये ध्यान है तो ध्यान होने से अपर ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी कहते हैं दहर उपासना देख लीजिए वो तो ध्यान है वहाँ अपर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है यह भी वही होगा अर्थात तो सत्य काम का मन में ये संदेह है उपासना होने से तो ये अपर ब्रह्म की ही प्राप्ति होनी है ऐसा है अथवा परप्राप्ति प्राप्ति साधन में अर्थात पर, तो पर का भी प्राप्ति हो जाएगी क्या ऐंकार उपासना से ना उपासना होने से यह दहर उपासना जैसा केवल अपर ब्रह्म का ही प्राप्ति करवाएगी मतलब ये उपासना इस प्रकार की उसका संशय हुआ उपासना होने से अपर ब्रह्म को प्राप्ति करवाना है किंतु ये ओंकार उपासना है इसलिए अपरब्रह्म का प्राप्ति करवाएगी क्या ये दोनों में उसको संशय हुआ हाजी हाँ तक ॐ नो मित्र शुन शो भव इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु गुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष ब्रह्माशी प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादीशम सत्यमवादीशम तेदक्त मिद आविमा आविद्ता शांति शांति शांति सहना